संक्षिप्त महाभारत स्वर्गारोहण पर्व इंद्र और धर्म का युधिष्ठिर को सांत्वना देना तथा युधिष्ठिर का शरीर त्याग कर दिव्य लोक को जाना वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए आए उन तेजस्वी देवताओं के आते ही वहां का सारा अंधकार दूर हो गया पापियों की यातना का वह दृश्य कहीं नहीं दिखाई देता था फिर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी इंद्र सहित मरुद्ध वसु अश्विनी कुमार साध्य रुद्र आदित्य तथा अन्यन्द स्वर्गवासी देवता सिद्धों और महर्षियों के साथ महातेजस्वी युधिष्ठिर के पास एकत्रित हुए उस समय इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा महाबाह अब तक जो हुआ सो हुआ अब इससे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है आओ हमारे साथ चलो तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है साथ ही अच्छे लोगों की प्राप्ति भी हुई है तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है इसके लिए क्रोध न करना मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करता है जो पहले शुभ कर्मो का फल भोगता है उसे पीछे से नरक भोगना पड़ता है और जो पहले ही नरक का कष्ट भोग लेता है, वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है जिसके पाप कर्म अधिक और पुण्य थोड़े होते हैं वह पहले स्वर्ग का सुख भोगता है तथा जो पुण्य अधिक और पाप कम किए जा रहता है वह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्ग में आनंद भोगता है इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है तुमने अश्वस्थामा के मारने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था इसीलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है तुम्हारे पक्ष के जितने राजा युद्ध में मारे गए हैं वे सभी स्वर्गलोक में पहुंचे हुए हैं महान धरुधर तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण भी जिनके लिए तुम सदा दुखी रहते हो उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं तुम्हारे दूसरे भाई तथा तो पांडव पक्ष के अन्य राजा भी अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं उन सबको चल कर देखो और अपनी मानसिक चिंता का त्याग कर मेरे सांस्वर्ग में विहार करो अपने किए हुए पुण्य कर्म तप और दान के फल भोगो राजसु यज्ञ द्वारा जीते हुए समृद्धशाली लोगों को स्वीकार करो और अपनी तपस्या का महान फल भोगो युमे प्राप्त हुए संपूर्ण लोक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 मैं तुम पर बहुत प्रसन्न यह मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्ति से से कोई तुम्हें अपने से विचलित नहीं कर सकता। में काष्ट का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी उसमें तुम भली भांतिर्ण हो गए फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सब भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी उसमें भी तुम्हें सफलता मिली यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था किंतु इस बार भी तो अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे अतः तुम हर तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए तुम में पाप का नाम भी नहीं है इसलिए स्वर्ग का सुख भोग तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं है तुमने जो उन्हें नरक भोकते देखा है, वह देवराज इंद्र द्वारा की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, और भरत श्रेष्ठ आओ अब मेरे साथ चलकर त्रिलोक गविणी गंगा जी का दर्शन करो जन्मे जय धर्म के योग कहने पर तुम्हारे पूर्व पितामा राजा श्री युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुन जनवंद परंपरा गंगा जी में स्नान किया स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया उनके हृदय का शोक संताप और वैर भाव जाता रहा तत्पश्चात वे देवताओं से घिर महर्षियों से स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ साथ उस स्थान को गए जहां उनके चारों भाई पांडव और जित्राष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक निवास करते थे